शांति शांति शांति नारद ने जितने बताया जो सब अध्ययन ज्ञान उनको था सनत कुमार ने कहा ये सब नाम ही है और नाम में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करो उसका फल भी बताया नाम जहाँ तक है नाम का विषय है यथेष्ट कामचरण चरण का तो वहाँ वो फल प्राप्त करता है राजा जैसे अपने राज्य में चरण करता है इसी प्रकार सब कुछ फल उसको प्राप्त होता है ऐसा कहने पर नारद जी ने पूछा नाम से बढ़कर के कोई है ब्रह्म दिष्ट उपासना करने के लिए तो उसके उत्तर में दिया सुना जी ने वाघ वाव नाम भूय वाग शब्द से कहा वाघ क्योंकि उसके द्वारा शब्द का अवसार होता है और वाग ब्रह्म इसे उपासना करने पर उसका भी ऐसे फल प्राप्त होता है जहाँ वाघ का विषय सब कुछ फल उसको प्राप्त होता है ये भी कहा था ये हो गया था द्वितिया मंत्र द्वितीय मंत्र नहीं हुआ ना क्या बोला हाँ द्वितियामंत्र हुआ नहीं, तो पता मत्रा? पता मत्रा है नहीं पूछेंगे तो कहीं पता तो पता तो सुनाई नहीं पड़ता है द्वित मंत्र चलेगा हाँ। स यो वाच ब्रह्मेतस्ते यदाचों ग्रा स यथा कामचारो भवती यो ब्रह्मेत वाच ब्रह्मेतस्ति भगववाचो भूयतीचूस्ती तमें भगवान्ब्रवीतवीति वाग में ब्रह्म बुद्धि करके जो उपासना करता है ये वाघ प्रतीक है वाग इंद्रिय जैसे साड़गृह में विष्णु बुद्धि करते प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करते हैं इसमें ब्रह्म बुद्धि करके चिंतन करते हैं तो वाणी का वाघ का विषय जहाँ तक है सब कुछ फल उसको प्राप्त होता है यथा कामचार अपनी इच्छा से विचरण होता है जैसे राजा का पर, राजा का अपने देश में विचार होता है निरंकुश ऐसा हो वाचम ब्रह्म से उपासना करता है ऐसा कहने पर नारद जी ने पूछा अस्थि भगव वाचो भू आई थी वाघ से बढ़कर के कोई अधिक है ब्रह्म बुद्धि उपासना करने के लिए तो सनत कुमार ने कहा है वाचो बाबो भूय अस्थिति वाघ से भू तो नारद जी ने बताया प्रार्थना की तन में भगवान ब्रबीत वह मुझे कई मंत्र में तो कहा कह सन सवे केवलवा बुद्धा उपासना करना इत्यादि अन्यति इत्यादन उच्य है शवाचत तो सौ आगे मंत्र मनोववा वाचो भूयो यहाद वाल के द्वे वाके दो वाचम दुवाक्षु मुष्टिरन वाच मनोन सदा मनसा मन मंत्रन अधीएथाधी कर्मा कुरीए कुरुते पुत्रश पशूंश इच्छे तथत इमं च लोकमुंचंछे इच्छ्यते मनो हित्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मनो उपास मनो वाववाचकू वावकाथ एव वागेन्द्र के मन उत्कृष्ट केशव उत्कृष्ट कहते यथाव द्ववा आमल के दुएवा कोले द्वैवाक्षु मुष्टिभव फल मुष्टिकर द्वेवा कोले द्ववा फल है अथवा बहड़ा बहड़ा दो वा अक्षो मुष्टि हाथ में रखेंगे मुष्टिर अनुभव अनुभव करती है निश्चय हो जाता है इसमें है उसके अंतर्भुत हो जाता है आंवला दो है बद्र दो है बहड़ा दो है हाथ के अंदर हो जाते हैं एवं वाचम च नाम च मन अनुभवती वाग और नाम शब्द नाम है वाघ इंद्रिय ये दोनों का मन अनुभव करता है मन के अंतर्भूत है कैसे करता है मनसा मनस्यति मंत्रा अधीयी इति अधीत है मनसे मनस्यति मनुष्य विचार करके का निश्चय करता है अंतकन वृत्ति मनस्यना तो मंत्रा अधीय मंत्र अध्ययन करूँ से जब करता है उसके अथ अध्र से शब्दोच्चारण करता है ये कर्माणि कर्मा इति जब विचार करके निश्चय करता है मैं कर्म करूँ अतः करुते और पुत्रश पशुंश इति अथ इच्छते पुत्र पशु की इच्छा करु प्राप्त करु तो वो इच्छा करता है प्राप्त करता है प्रवुत्व हो करके इमं च लोकम अमूं इस लोक परलोक इच्छा करूँ तब इच्छा करता है मनुष्य इच्छा करके प्रभुत्व होता है मानो ही आत्मा और मन ही आत्मा है आत्मा में कर्तृत्व होतृत्व जो है मन के कारण है इसे मनो ही आत्मा का मनो ही लोक मन से ही कर्म फल प्राप्त होता है लोक मनो ही ब्रह्म मन ही ब्रह्म है मन उपासो ब्रह्म दृष्टिया मन की उपासना करो ठीक है में मन शब्द से वृत्तिमात्र विषयत्व व्यावर्त मन शब्द से अंतकर्ण तो मन है केवल अंतकर्ण के संकल्पात्मक वृत्ति को मन ऐसा संशय हो इसकी व्यावृत्ति करते हैं यहाँ मन शब्द से मनोमनस्यन विशिष्टम अंत करणम वाच भूय मन शब्द से अंतकर्ण लेना संकल्पात्मक वृत्ति को नहीं मनुष्यन विशिष्टम अंतकरणम मन में जो विचार होता है वो मनुष्य विशिष्ट मनुष्यन विशिष्ट मन अंतकर्ण जो वृत्ति है वृत्ति विशिष्ट मनो लेना वृत्ति विशिष्ट लेने से अंतकर्ण अंतकर्ण के वृत्ति अंतकर्ण की वृत्ति है संकल्प वृत्ति को मन निश्चियात्मिका वृत्ति को बुद्धि ऐसे कहते हैं कहीं कहीं अंतकर्ण को भी मन शब्द से कहते हैं यहाँ मन शब्द से अंतकर्ण लेना वृत्ति मत वृत्ति विशिष्ट मन से नहीं अंतकर्ण वृत्ति तद विशिष्ट अंतकर्ण वाघ से अधिक है टीका में कथम तसे वाच उभस्तुम तदा यो अंतकर्ण वाघ से वाघेन्द्र से अधिक के कहते तद्धि मनस्य न व्यापार वाचम वक्तव्य प्रेरित तद अंतकर्णम मनुष्य न व्यापार वनस्य न व्यापार वाला अंतकर्ण है मनुष्य न मन का व्यापार ऐसे व्यापारवत व्यापार वाला जो अंतकर्ण वासम वक्तव्य प्रेरई थी को प्रेरणा करता है वक्तव्य विषय के लिए वाघ फिर आगे शब्द उच्चारण करती है तेन वा मन मन से अंतर्भवती इसलिए वगइंद्रिमअक में अन्तर्भूत हो जाती है वाच मनर्भाव कनस तूयस्त तत्र वाघिंद्रिमन में अंतर्भूत हो गई इतने मात्र से मन कैसे वाघ से अधिक हुआ तथा ये व्यापक तत्भूं जिसमें कोई दो अंतर्भूत हो जाता है अन्य वो अन्य का व्यापक हो गया जिसमें अंतर्भूत होता है यज्ज अंतर्भवती तस्व्यापक यस्मिन अंतर्भवति तत् जिसमें अंतर्भुत होता है वह यज्च अंतर्भवति तस्य जो अंतर्भुत होता है उसका व्यापक में दो शब्द आया दो तत्व तो आया अभी यत के साथ कौन सा तत्व का संबंध करना प्रथम यत का दूसरे के साथ संबंध होगा दूसरा यत का प्रथम तत्व के साथ यशमिन अंतरती तत्व्यापक जिसमें अंतर्भूत होता है वो व्यापक होगा यज् उसका व्यापक होता है तत्वती हो तत्व यन अंत यच्च अंतर्भूत होती ततः हो। जो अंतर्भूत होता है उससे बड़ा होता है अन्य यथावि लोके टीका में मनसवाघादे व्याप्तिम दृष्टानते न स्पष्टी मन की व्याप्ति दिखाते वाघादि से व्यापक है मन की से यथा वा लोके लोक में प्रसिद्ध है द्वेवा आमलके फले द्वेवा कोले कुल कुल दो व अक्षतिक विभित फलें बहड़ा मुष्टिर अनुभवती मुस्टि ते फलें व्याप्न मुष्टि अनुभव करने का दोनों पलों को व्याप्त कर लेते हैं उसके अंतर्भूत हो जाते हैं फल मुष्टो ते अंतर्भवत व्याप्त इसलिए मुष्टि करती क्योंकि ते फले मुष्टो अंतर्भुवत दो फल मुष्टि में अंतर्भूत हो जाती है हो जाते एवं वाचम च नामच चा। आमल का दिवत तो मन अनुभवती इसी प्रकार जैसे प्रकार मुष्टि में अंतर्भूत होते हैं फल ऐसे मन के अंतर्भूत है वाग इंद्रिय और शब्द आमल के समान मन उसको अनुभव करता है स यदा पुरुष यले मनसा मनस्यति इत मनसस्थमित मन अदिक है यदा जब पुरुष काले मनसा अंतकर्णेन मनस्य मनस्य विवक्षाबुद्धि यदा जिस समय पुष मंत्र में सदा मनसा मन यद काले सकाष सदा पुषेस्म का मनसा मन मनस का विचार करता है मनस्यति से मनस्य नम क्या है विवक्षा बुद्धि वक्तुमिच्छा विवक्षा कहने के लिए कुछ बुद्धि निश्चय करता है मन तब फिर कैसे निश्चय करता है मंत्रा अधीय उच्चारेय उच्चारण इतेव जो करता है विचार करें निश्चय करता है तो विवक्षा कृत्ता अथवाधीते विवक्षा बक्त इच्छा ऐसे उच्चारण करने की इच्छा करके फिर अध्ययन उच्चारण करता है तथा कर्माणि कुरी इस जब विचार करके निश्चय करता है कर्म करूँ तो चिकित्सा बुद्धिम करवा एक इच्छा चिकित्सा बोलने की इच्छा करता है तो विवक्षा अकर्तुम इच्छा को क्या कहते हैं चिकित्सा बुद्धिम कृत करने की इच्छा करता है अथवा फिर पुत्रांश पशुंश इच्छे थी पुष पशु और पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है प्राप्ति इच्छा कृत फिर अच्छा इच्छा इच्छते का तो खाली इच्छा नहीं तत्पाप्ति उपाय अनुष्ठान है ना अथ इच्छते इच्छा करता है तो प्राप्ति उपाय अनुष्ठान करेंगे प्राप्ति उपाय अनुष्ठान करता है तो इच्छा करता है फल की इच्छा तो करते बहुत तो किंतु वे वो इच्छा ठीक नहीं क्योंकि उपाय अनुष्ठान किए बिना खाली फल प्राप्त कैसे होगा ऐसे इच्छा करता है मतलब उपाय अनुष्ठान के तो इच्छा करें तो इच्छा सफला है नहीं तो ऐसे भी इच्छा बहुत बैठ बैठ करें समय नष्ट करें कुछ नहीं होता है किसी की इच्छा होती है तो उसका उपाय अनुष्ठान तत्पुरता के साथ करना पड़ता है पुत्रादिन ने प्राप्त नहीं भी फिर इच्छा करता मतलब उपाय अनुष्ठान करके पुत्रादि की प्राप्ति करता है टीका में बुद्धि ताम करोती शेष भाष्य में मनस्य बुद्धि ताम करो इच्छेय इच्छा कृत शेष जो इच्छेय पशुं से इच्छेय ऐसी इच्छा करके फिर इच्छा करके अनुष्ठान करता है उपाय आगे भाषा में तथे च लोकम उपाय न इच्छे कृषि लोक और परलोक प्राप्त उपाय न इच्छे उपाय से प्राप्त करूं इच्छा करके तत्ति उपाय अनुसार अतः इच्छते प्राप्ति के उपाय अनुसार करता है तो प्राप्त करता है मनो ही आत्मा मनो ही आत्मा मंत्र में कहा मन के साथ में आत्मन कर्तृत्व तुम भोतृत्व चती मनसी नान्य था मनो ही आत्मा उच्य आत्म मनस मनस कर्तृत्वभोतृत्व मनस अभाव कर्तृत्वतृत्त भाव आत्मनः कर्तृत्व जो भान होता है सती मनसी जागृत अवस्था में सपन अवस्था में मन होने पर ही ये सरस्वती मूर्छा आदि में मन नहीं रहने पर कर्तृत्व हो तत्व नहीं है इसलिए माना ही असाधारण कारण हुआ आत्मा में कर्तृत्व हो के भान के प्रति मन ही आत्मा ऐसे कहा मनो ही लोक हो या मन ही लोक हुआ क्योंकि सत्य वही मन लोक भवती मन है तो लोक कर्म फल लोक प्राप्त होता है टीका में तसे लोकत्व साधे थी मन कैसे लोक होगा क्योंकि मन हो ऐसे मन में विचार करता है कर्तव्य तो बुद्धि करता है फिर उपाय अनुष्ठान करता है तब लोक प्राप्त करता है सत्यव ही मनसी लोको कर्म फल प्राप्त होता है तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठानम चीज प्राप्ति उपाय अनुष्ठान करता है तब तो फल प्राप्त होता है इसलिए तस्मात् मनो ही लोको यस्मात तस्मात मनो ही ब्रह्म इसलिए मन लोक का साधन हुआ पशुपुत्रादी का शो का साधनों हुआ का साधन हुआ इसलिए मनो ही ब्रह्म सर्वात्मक ब्रह्म यतव तस्मा मन उपास मनो ब्रह्म उपासना करो स योग मनो ब्रह्मस्ते सो मनो ब्रह्म उपासस्ते यन मनसो ग यहाँ यो मनो ब्रह्म अस्ति भगवो मनसो भूयती मनुष्य भाव भूय अस्थिति तन में भगवान मन ब्रह्म से जो मन में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करता है मन का विषय मन से जितने चिंतन होता है सब कुछ यथा तत्र इसका काम चार फल प्राप्त हो जाता है जो मन ब्रह्म की उपासना करता है हे भगव अस्ति मनुष्य भूय मन से बढ़कर कोई है उत्तर देते संभ भूय अस्तिथि मनुष्य भूय अस्थि एवं तन में तन्मे भगवान्वीत मुझे कहिए कुमार को नरद कहते हैं मुझे उपदेश कीजिए स इत्यादि सामन संकल्प भाव मनसो भूयान यदा भी संकल्प ये अथ मन से अथ वाचमी रामती ना मंत्राएक मंत्रीषु कर्मा संकल्प ही मन से बढ़कर के उत्कृष्ट है क्योंकि यदा भी संकल्पयते है तो अथवा मनुष्यति संकल्प करता है कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि निश्चय करता है ये कर्तव्य से करके इसको संकल्प कहा उसके बाद मनस्यति फिर विचार करता है प्राप्त करने की इच्छा करता है तब तो फिर जब मनुष्य विचार करता है अथवा ही रहती फिर वाणी को प्रेरणा करता है उस शब्द उच्चारण करने के लिए तामोना रहती वाघेन्द्र को नाम में शब्द में प्रेरणा करता है उच्चारण करता है नामनी मंत्र एक होती है। नाम में शब्द में वैदिक शब्द शुभ मंत्र नाम शब्द में मंत्र एक होते है। मंत्र नामत्मक है मंत्रु कर्मा अरे मंत्र मंत्रो कर्म प्रकाश रूप से स्थित है एक हो जाते हैं संकल्प शब्द संकल्प भाव मनुष्य भूयान मनुष्य संकल्प अधिक है प्रशस्त रहे संकल्प भी मनुष्य न व अंतकन सम संकल्प हो गया मनुष्य नवद व अंतकण की वृत्ति है मनुष्य नवद व मनस्य मनन व्यापार वाला जो अंतकर्ण उस अंतण की वृत्ति है संकल्प कर्तव्य कर्तव्य विषय विभाग है न समर्थनम कैसे वृत्ति है ये कर्तव्य ये अकर्तव्य दोनों विषय विभाग विषय के विभाग करके समर्थन करना ये संकल्प ये उचित अनुचित विचार करके कर्तव्य है मेरा कर्तव्य ऐसा निश्चय करता है टीका में का सा अंतकर्ण वृत्ति यह संकल्प शब्द था इतने आशंका अंतकरण की वृत्ति तो संकल्प है, है। किंतु वो संकल्प मन शब्द से अंतगोण कहा गया और संकल्प हो गया अंतगोण की वृत्ति है तो संकल्प शब्दा संकल्प शब्द न उगता संकल्प शब्द से जो कह गई अंतकण की वृत्ति और सा कहा, कहा और इत कहते कर्तव्य और अकर्तव्य ये दोनों के विषय के विभाग करके समर्थन करना द्विविधे विषय विभाग न दो विषय हो गया कुछ कर्तव्य कुछ अकर्तव्य अलग अलग करके समर्थन होने पर भी संकल्पस्य यथोक्सल्प से, से कथम। जो संकल्प है वृत्ति मनसे अधिक कैसे हुई आशंका विभागन ही समर्थित विषय चिकित्सा अनंतरं बुद्धिर्मनसातर विभाग करके विषय समर्थित तो ये कर्तव्य कर्तव्य निश्चय होने पर ही कर्तम्छा चिकित्सा बुद्धि होती है। पहले मेरा कर्तव्य निश्चय नहीं होगा तो कैसी इच्छा होगी कर्तव्य यही होने के बाद फिर चिकित्सा बुद्धि करतुम इच्छा चिकित्सा करने की चाह होती बुद्धिवती मनस्य ननंतरम होती भवति, से होने के बाद मन में विचार करने के बाद फिर चिकित्सा होती बुद्धिवती निश्चय टीका में संकल्प से कारण मनुष्य कार्यवाद अत व्यस्त क्योंकि मानव में विचार होने के पहले चिकित्सा होने के पहले संकल्प करता है ये कर्तव्य कर्तव्य संकल्प हो गया कारण मन है कार्य इसलिए कार्य के अपेक्षा कारण उत्कृष्ट होता है कार्य कारण भाव हम तय और आकांक्षा पूर्वक व्यक्ति करोती तयो मन और संकल्प दोनों में कार्य कारण भावे आकांक्षा प्रश्न करके स्पष्ट करते कथम प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देते यदा भी संकल्प ये कर्तव्यादि विषयान विभजते इदम कर्तम इति अथ मनस्यति से इत्यादि जब संकल्प करता है कर्तव्यादि विषय कर्तव्य आदि से अकर्तव्य विषय को विभाग करता है विवाह पृथक समय इदम कर्तव्य इति यह करना चाहिए और यह नहीं यह नहीं करना चाहिए ऐसे विचार करता है जो करना चाहे निश्चय करता है फिर अथ मनुष्य मनस्य मनुष्य विचार करता है इच्छा करता है मन से अधीय फिर वाणी को प्रेरणा दे करके अध्ययन करता है अथ अनंतन वाच में मंत्रादि उच्चारण में वाणी को प्रेरणा देता है टीका में मनस सकासाद वाचो अनंतर भावित्वे मन के बाद वाणी में व्यापार होता है वागिंद्रे में वाघिन्द्रे अनत भावित वा विशेषम दर्शयति विशेष देखाते उनामनी तचम उनारयतीतवाचं वागिंद्रियम सप्तमें अंत है नामोच्चारण नाम उच्चारण नाम के लिए विवक्षाम कृत्वा विवक्षा कृत्वर शब्दोच्चारण करे विवक्षा वक्तु मीचा करके फिर प्रेरणा करता है इंद्रिय को तो शब्द उच्चारण इंद्रिय से होता है नामनी नाम सामान्य मंत्रा शब्द विशेषा सन एक अंतर्भवंत अर्थ शब्द में मंत्र अंतर्भूत है नामनी हो गया नाम सामान्य शब्द सामान्य में मंत्र अंतर्भूत है शब्द और मंत्र में क्या भेद है शब्द हो गया सामान्य शब्द मंत्र हो गया विशेषक जितने मंत्र है सब शब्दात्मक तो है किन्दु जितने शब्द सब मंत्र नहीं नाम सामान्य मंत्र है शब्द विशेष संत स नाम नहीं कहा था नाम सामान्य में शब्द सामान्य में मंत्र हो गया शब्द विशेष विशेष शब्द सामान्य मंत्र बुत होते हैं सर्वत्र विशेषक का अंतर सामान्य में सामान्य हो गया गौ हो गौ सामान्य है उसमें फिर नीला गौ हो कपिल गह कपिलाह कहेंगे तो विशेष होता है इसी प्रकार शाद शब्द सामान्य है नाम और तो विशेष शब्द ये मंत्र का अंतर भाव हो जाता शब्द में एक होकर अंतर्भव थी टीका में नामनी मंत्राणाम समर अंतर्भाव समर्थ अंतर्भाव समर्थ है थी नाम मंत्र शब्द में मंत्रों का विशेष शब्दों का अंतर्भाव होता है इसका समर्थन करते हैं भाष्य में सामान्य ही विशेष अंतर्भाव होती सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता है विशेष होता है मनुष्य सामान्य चैत्र देवदत्त कोई विशेष मनुष्य शब्द सामान्य इसमें उसमें घट आदि शब्द विशेष होता है इस प्रकार वैदिक मंत्र भी शब्द सामान्य में अंतर्भूत है हि यस्मा सामने विशेषोन्त्रवती मंत्रसु कर्मा एक बवती मंत्र में कर्म एक हो जाते हैं मंत्र में अंतर्भूत है कर्म कर्मसु मंत्र के द्वारा प्रकाशित तो होते हैं मंत्र के द्वारा विहीत है मंत्र प्रकाशिता कर्माणि क्रिय नामंत्रकमस् कर्म मंत्र के द्वारा जो प्रकाशित होते हैं ज्ञापित होते मंत्र ये कर्म मंत्र के मंत्र ज्ञापक है ज्ञानजनक है ऐसे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है अमंत्रकम कर्म नास्ति जितने कर्म मंत्र के द्वारा वेद मंत्र के द्वारा बीत है वही कर्म होए। अमंत्र का मंत्र के बिना कर्म नहीं कर्म, कर्म करते समय कुछ मंत्र उच्चारण भी किया जाता है टीका में कथम कर्म नामंत्रकम अस्थित उच्चाते मंत्र के बिना मंत्र का कर्म नहीं कैसे कहा वेद में दो भाग है मंत्र और ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व मंत्र ब्राह्मण दोनों मिलकर के वेद होता है मंत्र का अर्थ व्याख्या अनुरूप ब्राह्मण ऐसे माना जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये मंत्र कह करके फिर उसकी व्याख्या रूपे ईसावासी उपनिषद में जो मंत्र है उन मंत्र की व्याख्या रूप है उपनिषद ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण भाग में भी कुछ मंत्र है मंत्र की व्याख्या रूप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी तो कर्म विहित है ब्राह्मण विहित स्यापि कर्मणो दर्शनाथ वेद के एक भाग मंत्र दूसरे भाग ब्राह्मण इसे ब्राह्मण भाग के द्वारा विहीत भी, भी कर्म तो है तो आमंत्र का कर्म नहीं कैसे कहा ब्राह्मण के द्वारा विहीतक कर्म यदि है तो, तो मंत्र भाग में नहीं आया ब्राह्मण में आया इत्या यदि वाच्य में मंत्र प्रकाशन लब्धसत्ताकती कर्म लब्धसकर्म ब्राह्मणेन इदम कर्तव्य अस्म फला विधीये मंत्र प्रकाशन न लब्ध सत्ताक सत्कर्म लब्धा सत्ता ये न कर्मण तत्कर्म लब्ध सत्ताकम कर्म की सत्ता की प्राप्ति कर्म की प्राप्ति होती है मंत्र प्रकाशन न मंत्र ही प्रकाशन मंत्र के द्वारा ज्ञापन प्रकाश का आलोकनी ज्ञान मंत्र के द्वारा ज्ञापित होते कर्म मंत्र के द्वारा कर्म का ज्ञान होने पर कर्म की सत्ता की प्राप्ति हुई लब्ध सत्ता का अभिहित तो कर्म में प्रमाण नहीं विहित तो जन्य धर्म निषिद्ध कर्म जन्य स्वधर्म शास्त्र में कहा गया तो मंत्र के द्वारा प्रकाशित जो कर्म वही वास्तव कर्म है लब्ध कम सत्कर्म मंत्र के द्वारा विहित तो होने पर ब्राह्मण भागे में कहा है इदम कर्तव्य अस्मय फलाय फिर अधिकार विधियादि वाक्य फल संबंध बोधक विधि इस फल के लिए ये कर्म करे ऐसा विधान किया जाता है ब्राह्मण वाक्य के द्वारा ठीक है ब्राह्मण से मंत्र व्याख्यान रूपवाद अतिस्पष्ट मंत्र अनुपल भी कल्प्य मंत्रोक्त ब्राह्मण भाग मंत्र के व्याख्याप माना जाता है कहीं के मंत्रत तो है स्पष्ट कोई नहीं ब्राह्मण भाग के भाग में कुछ कर्मों का विधान हुआ जैसे ब्राह्मण भाग में कहा गया ऐसे स्पष्ट मंत्र नहीं दिखता है तो अति स्पष्ट मंत्र अनुपलम्भ है भी कहीं मंत्र कुछ हो किंतु स्पष्ट नहीं ब्राह्मण में जैसे स्पष्ट कहा जाता है विधान किया गया कहीं कहीं से स्पष्ट मंत्र नहीं है नहीं तो फिर कैसे निश्चय करेंगे अमंत्र का कर्म नहीं मंत्र के बिना तो ब्राह्मण भी तो कर्म है तो कहते स्पष्ट मंत्र की उपलब्धि नहीं होने पर भी कल्प्यते मंत्रत्व मंत्र, मंत्र के द्वारा कहा गया ये कल्पना करते हैं क्योंकि मंत्र है मूल नहीं होगा तो ब्राह्मण भी नहीं होगा ब्राह्मण में यदि है तो मूल का, का निश्चय होता है कार्य से कारण का निश्चय होता है व्याख्यान रूप ब्राह्मण में आया तो मंत्र होना चाहिए सब मंत्र अभी उपलब्ध नहीं है बहुत मंत्र है त मंत्र और उसमें जितने एक लाख होना चाहिए सब वेद मंत्र सब नहीं है तो कल्पना करते हैं, है तो अवश्य ही मंत्र में होगा क्योंकि ब्राह्मण भी वेद के अंतर्गत है व्यर्थ नहीं हो सकता है एक तदेव प्रपंच इसका ही विस्तार अगर कहते हैं या भाष्य में या उत्पत्तिर्ब्राह्मणेशु कर्मण दृश्य है सा मंत्रु लब्धसत्ता कानाव कर्मण स्पष्टीकरणम् कर्मण् उत्पत्ति ब्राह्मणसु दृश्यते ब्राह्मण भाग में कर्म की उत्पत्ति दिखती है उत्पत्ति विधि कर्म कर्मस्वरूपमात्र बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं कर्म की उत्पत्ति उत्पत्ति क्या उसकी सत्ता की प्राप्ति होती है जिसे घट की उत्पत्ति हुई घट की सत्ता सत्ता की साथ के, की के साथ घट का संबंध तार्कि के लोग का कहते घट की उत्पत्ति का अर्थ सत्ता संबंध घट के साथ सत्ता का संबंध होता है सांख्य वेदांति कहते पहले घट था उसकी अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, तार्कि लोग कहते सत्ता का संबंध अथवा कपाल के साथ संबंध को उत्पत्ति कहते हैं जब मंत्र के द्वारा कर्म का विधान होगा तो कर्म की उत्पत्ति होती क्या था कर्म की सत्ता की प्राप्ति हुई सत्ता का ज्ञान हुआ कर्म की सत्ता का जो ज्ञान है ज्ञान ही प्राप्ति है मंत्र सुन करके सत्ता का ज्ञान हुआ तो लब्ध सत्ता का हो गया कर्म लब्धा सत्ता ये न कर्म से सत्ता की प्राप्ति हुई कर्म है करके इसको उत् उत्पत्ति कहते कर्म की उत्पत्ति तो या फिर ब्राह्मण सु कर्म नाम उत्पत्ति ब्राह्मण वाक्य में कुछ कर्म का विधान आ गया अज्ञात ज्ञापक होकर के विद्धि होती है किसी प्रमाण से ज्ञान तो नहीं विधान किया गया अपूर्व तो ऐसे कर्म है करके कर्म का ज्ञान हुआ कर्म की सत्ता का निश्चय हुआ यही उत्पत्ति है जब ब्राह्मण में कर्म की उत्पत्ति दिखती कर्म की सत्ता का ज्ञान होता है साथ ही मंत्र से लब्ध सत्ता का नाम मंत्र के द्वारा मंत्र में जो कर्म लब्ध सत्ता के हो गए जिनकी सत्ता की प्राप्ति होगी लब्धा मतलब प्राप्त सत्ता यम नाम तानी कर्माणी लब्ध सत्ता का लब्ध सत्ता का कर्म उन कर्म स्पष्टीकरण होता है ब्राह्मण भाग में नहीं मंत्रा प्रकाशित कर्म किंचित ब्राह्मण दृश्यते मंत्रु अप्रकाशित किंचित कर्म ब्राह्मणे उत्पन्न नहीं दृश्यते ब्राह्मणे में कुछ कर्म दिखता है तो अवश्य ही मंत्र के द्वारा प्रकाशित है मंत्र के द्वारा अप्रकाशित कर्म कहीं ब्राह्मण में नहीं दिखता है विधान नहीं होता है टीका में नारी नारी वर्मा वर्मा, वर्मा एक शाखायाँ यम मंत्रुपलब ताखांतरे मंत्र भविष्यति भविष्य हेतुअतर आ एक शाखा में कोई कर्म मंत्र में दिखता नहीं कुछ कर्म विधान किया गया एक सौ शाखा अलग अलग वेद में शाखा है तो किस शाखा में यदि मंत्र नहीं मिलता है दिखता नहीं तो तत्शाखांतरे मंत्र प्रकाशित भविष्यति अन्य शाखा में मंत्र है उस मंत्र के द्वारा प्रकाशित कर्म हो जाएगा इसमें हेतु हेत्वअर्मा त्रय विहीतम कर्मेती प्रसिद्धम लोके कर्म त्रय विहित वेद त्रय विहित जो तीन निवेद के द्वारा ही कर्म भीत है अथर्व का अलग विभाग किया गया व्यास जी ने किया तो चार वेद में कहीं कहीं त्रय भी, भी कहते हैं अथरू को छोड़ करके तीन वेद के द्वारा विहित है कर्म ठीक है मैं तथा भी कथा मंत्र प्रकाशित तम तत्र तो मंत्र प्रकाशित ये कैसे निश्चय हुआ वेद के द्वारा विहित हो गया तो तत्र शब्दी गख्या त्रय शब्द साम का वाचक है समाख्या शब्द ऋ गजाम की समाख्या है त्रय शेद तयी कहते हैं रिगज साम तेनों को लेकर के टीका में मंत्रु तत्र अंतत्रुत्यंत्रुमति कथये मंत्र में कर्म अंतर्भूत होते हैं इसमें अन्य श्रुति की अनुमति सम्मति का दिखाते हैं इति दि। भाष्य में मंत्रु कर्माणि कवयो यान अप्यन चातर्वणे अथर्वेद माया मंत्रु कर्मा कवयपश्य मंत्र में कर्म है कवि क्रांति दर्शी ज्ञानी जिन को देखा मंत्र कर्म को देखा ज्ञानी लोगो मंत्र भी दर्शन करते ऋषय मंत्र दृष्टार समाधि में स्थित होकर के मंत्र का दर्शन ज्ञान को प्राप्त करते और मंत्र के अंतर्गत कर्म है उनको भी जानते दे, हैं देखते है देखते क्या चाह आंख से नहीं ज्ञान अर्थ के <coughs> तस्माुक्त मंत्रेसु कर्मा एक बदती इसलिए जो पहले कहा में मंत्र में कर्म एक होते हैं वह ठीक है प्रथम मंत्र समाप्त होने के बाद द्वितीय मंत्र है तानि तीन हवाए संकल्पात्मकानि संकल संकल्पे प्रतिष्ठितानि प्रतिष्ठिता द्यावा दयावा पृथिवी समकता वायुस्काश सामकपंताप्च तेजस् संकलि वर्ष संकल्पते वर्ष संकलिप्त अकल्पये अन्न संिप्त प्राण सकल सकल प्राण संप्ते मंत्र संकल मंत्राण संकलिप्त कर्मा संकल कर्मण संकलिते लोक संकल सर्वं संकल्पते संकल्पते लोकसलते सर्व तानि स यसकल्प सकल मुस्वेति वाएता सकलैकाय कर्म संकल्पे सकलकायना संकल्प एक तानि यहाँ तहुच का मनो आदि मनोवाघेन्द्रिया शब शब्द मंत्र और कर्म सब जितने है संकल्प एक आयन हानि संकल्प ही एक अयन गमन प्रलय स्थान उत्पत्ति स्थिति प्रलय संकल्प में सब स्थित है संकल्प संकल्पात्मक जैसे घट मृदात्मक मिट्टी से उत्पत्ति मिट्टी में स्थिति और प्रलय होने पर मृदा मृदात्मक है घट मृदात्मक हुआ इसी प्रकार संकल्प से वाघ आदि के द्वारा व्यापार होकर के शब्द उच्चारण मंत्र उच्चारण मंत्र के द्वारा अर्थ कर्म का ज्ञान इत्यादि होता है वाघ से उत्पत्ति वाघ में फिर अंत में लीन होते हैं इसलिए संकल्पात्मक हुआ उत्पत्ति और स्थिति दोनों कारण में कार्य स्थित है संकल्प प्रतिष्ठितानी अस्तित्वी संकल्प में कैसे स्थिति है संकल्प में संकल्प से तो उत्पन्न संकल्प करने पर कर्तव्य आकर्तव्य तो बुद्धि करता है तो मन से विचार करता है फिर मन विचार करके वाणी को प्रेरणा देता है शब्द उच्चारण अध्ययन करता है फिर नाम उच्चारण होने पर नाम से मंत्र उच्चारण होता है मंत्र में कर्म का ज्ञान होता है ये सब उत्पत्ति के लिए तो हो गया स्थिति कैसे संकल्प में स्थिति कैसे होगी मिट्टी में घट स्थिति प्रत्यक्ष देखते हैं एक मिट्टी की बिना घट नहीं रहता है संकल्प में सब कैसे स्थित है ये बताते हैं प्रतिष्ठित नी संकल्प समकलिपताम दयावा पृथ्वी द्योच्च पृथ्वी चाहिए पृथ्वी और दो अंतरिक्ष समकलिपताम संकल्प क्या जैसे स्थिर होकर के पृथ्वी द्योवै स्थिर है उल्टो पाल्र नहीं होता है ये किसलिए जैसे संकल्प किया जैसे संकल्प करते कुछ करने के लिए तो होता है जो विचार नहीं संकल्प नहीं करते जो सामान्य कार्य भी नहीं होता है कर्तव्य बुद्धि है मेरा कर्तव्य करूँ करूं, तभी तो प्रयत्न करता है तो सफल होता है जब तक ये मैं कर्तव्य में करूं कहेंगे जितने कहेंगे सीधा बैठो वो नहीं होता है अपने जो अनिश्चय करेंगे अपने आप ही होगा जैसे खाली सीधा बैठने आएगी तो सामान्य है कोई भी कार्य सत्कार्य करना है निश्चय करके आगे चलना पड़ता है विचार करके निश्चय कर मुझे करना है ये करना है आगे बढ़ना है जीवन को सफल बनाना है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा कुछ कुछ गलत अभ्यास को छोड़ना पड़ेगा ऐसे करके निश्चय करके आगे बढ़ना पड़ता है आगे बढ़ने का यही अर्थ है गलत जो अभ्यास है उसको छोड़ना है और जो शुभ संग है कर कार्य करना चाहिए कर्तव्य तो आगे बढ़ने का ये अर्थ है जो जानते हैं करना चाहिए किंतु तो हाँ करेंगे और नहीं करे तो क्या हो गया ऐसे सोचने पर तो कुछ नहीं होता है तो ऐसे करेंगे क्यों नहीं करेंगे करने में क्या आपत्ति है ये क्यों नहीं सोचे नहीं करने से क्या हो गया क्या होना और क्या कोई पृथ्वी फट जाएगी अपनी हानि है ना पर्वत टूट टूट जाएगा नहीं कर तो अपनी हानि है तो करना पड़ता है जो उचित है संकल्प निश्चय करके आगे बढ़ना पड़ता है सर्वत्र अपन निश्चय करने पर ही आगे प्रवृत्ति होती है झूठ बोलने की आदत तो बहुत लोगों की मिथ्या भाषण करने का जब भी सोचे कि ना आए, अभी मिथ्या नहीं कहना चाहिए नहीं बोलूँ पश्चाताप करता है झूठ बोल दिया फिर आगे अभ्यास करे नहीं बोले कभी शब्द वाणी झूठ मिथ्या वाणी निकली गई तो पश्चात आप करके जिसको बोला बता देना है नहीं क्या बोलते समय मैं झूठ बोल दिया या कोई गलती हो जाती तो माफ़ी मांगे गलती हो गई तब तो सुधार होता है और वो नहीं करके जो हो गया ठीक है क्या वो हमारा क्या कर देगा गलत बोल गया तो क्या हो गया? ये सब करने से किसी का दूसरे का कोई हानि नहीं किसी की हानि नहीं होती अपनी अपने आप की उधर था आत्मनात्मानम नात्मानम अब शादे अपनी रक्षा अपने को करनी पड़ती है इसलिए सर्वदा विचार करके करना पड़ता है जो सत्कर्म है वास्तव है करना पड़ता है पहले निश्चय करके जब विचार करके संकल्प करते हैं तो करते हैं तो दयावा पृथ्वी समकलिपता ये कहा गया इसका क्या अभिप्राय जैसे संकल्प करके बैठे ये आगे अर्थ करें संकल्प कुछ नहीं स्थिर होकर रहते निश्चल है जैसे संकल्प किया निश्चल होकर बैठता है पृथ्वी पर्वत दिवस स्थिर है निश्चल है वहाँ वेद में मंत्र प्रयोग किया समक संकल्प किया जैसे अर्थात तो संकल्प किया जैसे करके कि स्थिर हुआ कोई स्थिर होने के लिए निश्चय करता है तो निश्चय होता है तो ये निश्चय स्थिरता को दे करके प्रयोग करते कि संकल्प किया है केवल दया उद्योग पृथ्वी के लिए सर्वत्र समकल्पिता वायुच्छ आकाशम च पहले द्यो पृथ्वी में द्यो में स्वर्ग आ जाएगा ये आकाश अंतरिक्ष है दिव्य शब्द अंतरिक्ष में प्रयोग होता है स्वर्ग में भी प्रयोग होता है तो दयापा पृथ्वी में स्वर्ग हो गया और वायु आकाश हो गया अंतरिक्ष उसमें वायु अपने अपने कर्तव्य सब करते हैं यही संकल्प है स्थिर है अपने कर्तव्य पर स्थिर है सूर्य उदय अस्त के लिए वर्षा होती तो उदय में थोड़ा देर हो जाएगा होता है न नहीं वर्षा काल में ठंडी काल में अपने समय पर ठीक अब वर्षा हो नहीं हो आप सो सो या जगो सूर्य भगवान नहीं अपने समय पर अपने कर्तव्य करते हैं वो सीखना पड़ता है इतने प्र समर्थ होकर के भी अपने कर्तव्य करते हैं कोई मर गया रात में अंधकारे यमराज जो कहेंगे चलो काल को सोचेंगे तुरंत आदेश हो जाएगा यमदूतो जहाँ जैसा जाएँगे दू जाएंगे सब कार्य करना पड़ता है नहीं कि वर्षा हो रही रात में क्या जाएंगे चलो काल को देखेंगे अब तो नहीं चलेगा एक क्षण भी विलम्ब नहीं होगा सब कार्य वायु भी अपने कर्तव्य संकल्प क्या जैसे समकल्पनता आपस्य तेजस चल तेज भी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करते जल भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है समुद्र में इतने पानी है जल भाग इतने अधिक है प्रलय काल में जो सब प्रलय होते जल में सब लीन होते हैं जल कहाँ से आएगा दूसरे ब्रह्मांड से नहीं यही जल है कुछ समुद्र में कुछ मेघ रूप से है मेघ में जो वृष्टि हो जाएगी सब जल इकट्ठी हो गया बस उसमें पृथ्वी सबू स्थल भाग डूब जाता है अभी जितने जल है वो जब हो जाएगी इधर उधर आए जब समुद्र के पानी बाहर आ जाता है अर नया पानी की सृष्टि नहीं हो तो कुछ वर्षा का पानी कुछ नहीं हो तो वही समुद्र पानी बाहर आ गया तो डुबा देता है अपनी मर्यादा परिस्थित है सूर्य आपस च तेजस च अपनी मर्यादा तेज भी गर्मी भी नहीं करे कभी ठंडी हो जाए थोड़े आलोस्य प्रमाद जैसे ऐसे पेट शरीर के अंदर तेज है मालूम है वो यदि थोड़े व्यापार नहीं करे क्या होगा मालूम है अपना व्यापार छोड़ दे ठंडा हो जाएगा तो शरीर भी ठंडा <laughs> हो जाएगा असर ठंडा हो गया मतलब सब कहेंगे हटाओ इसको भले राम नाम सत्य हो किंतु हटाओ इसको तेसाम संकल्पते, वर्षम संकल्पते उनके संकल्प के निमित्त वर्षा का संकल्प तो वर्षा होती वर्ष से संकल्पते और वर्षा के संकल्प होने से वर्षा होने पर फिर अन्न संकल्प अन्न भी होता है अन्न से संकृप्ति प्राण संकल्पनते अन्न अधिक होने पर भी प्राण भी संकल्प करते प्राण में अपने व्यापार करते हैं प्राण संकल्पते मंत्रा संकल्पते मंत्र अध्ययन होता है मंत्रा मंत्राण संकल्पते कर्मा मंत्र संकल्प सिद्ध होने पर कर्म भी संकल्प करते स्थित होते हैं कर्मण संकल्पते लोक संकल्पते कर्म होने पर कर्म के कारण लोक रहता है लोकसल्पति सर्व संकल्पते लोक संकल्प के कारण सब संकल्प करते शह संकल्प संकल्प उपास ये संकल्प आत्मा के सब कुछ संकल्प सब प्रतिष्ठित है इसे संकल्प की उपासना करो संकल्प ब्रह्मा ऐसे ओम आप्यय